श्री गीता शांकर भाष्य अध्याय चार। तत्र श्रीमद्भगवीता शांक्यध्याचार कर्मचे कर्तव्य तद्वचनाव कौमी अहम कि विशेष तेन पूर्व पूर्वतर कृत्य यस्मा महत्व्य कर्मणि कथम यदि कर्म ही कर्तव्य है तो मैं आपकी आज्ञा से ही करने को तैयार हूँ फिर पूर्व पूर्वतर कृतम विशेषण देने की क्या आवश्यकता है इस पर कहते हैं कि कर्म के विषय में बड़ी भारी विषमता है अर्थात कर्म का विषय बड़ा गहन है सो किस प्रकार किम कर्म किम कर्मेती कवयप्यत्र मोहिता तत्ते कर्म प्रवक्षा योक्ष शेषुभ कर्म क्या है और अकर्म क्या है इस कर्माधीन के विषय में बड़े बड़े बुद्धिमान भी मोहित हो चुके हैं इसलिए मैं तुझे वह कर्म और अकर्म बतलाऊँगा जिस कर्मादि को जानकर तू अशुभ से यानी संसार से मुक्त हो जाएगा किम कर्म किं अकर्म इति कवयो मेधाविनः अपि अत्र अस्मिन कर्मादि विषय मोहिता मोहम गता अतः तेतभ्यम अहम कर्म अकर्म च प्रवक्षा यदि कर्मादिमोक्षसे अशुभा संसारा नएत मंत्य कर्म नाम देहादिचेषा लोक प्रसिद्ध अकर्म तदक्रिया आसन किं तोधव्यमित कस्मा तुझे यह नहीं समझना चाहिए कि केवल देहादि की चेष्टा का नाम कर्म है और उसे न करके चुपचाप बैठ रहने का नाम अकर्म है उसमें जानने की बात की क्या है यह तो लोक में प्रसिद्ध ही है क्यों ऐसा नहीं समझना चाहिए इस पर कहते हैं कर्मणो कर्मणपि बोधव्यम बोधव्यम च विकर्मण अकर्मण से गहना गहनाकर्मणो गति कर्मण शास्त्र विहित से ही अपि अस्ति बोधव्यम बोधभ्यम ची एवण प्रतिसिद्धस्य तथा अकर्मण च तुषण भाव से बोधभ्यम अस्तु अभी अध्याहार कर्तव्य कर्म का शास्त्रविहित क्रिया का भी रहस्य जानना चाहिए विकर्म का शास्त्रवर्जित कर्म का भी रहस्य जानना चाहिए और अकर्म का अर्थात चुपचाप बैठ रहने का भी रहस्य समझना चाहिए गहना विस्मा यस्हनाष्मा दुर्गानकमण की उपलक्षा कर्मा कर्मा, कर्मादीना कर्माकर्म विकर्मण गति याथात्म्य तत्व क्योंकि कर्मों के अर्थात कर्म अकर्म और विकर्म की गति उनका यथार्थ स्वरूप तत्व बड़ा गहन है समझने में बड़ा ही कठिन है किं पुनः तत्व कर्मादेह यद् वक्षा ये इति प्रतिज्ञात उच्य है कर्मादि का वह तत्व क्या है जो कि जानने योग्य है जिसके लिए आपने यह प्रतिज्ञा की थी कि कहूँगा इस पर कहते हैं कर्मण्यकर्मज पश्येद अकर्मण च कर्मज सबुद्धिमान मनुष्यु सयुक्त कृष्ण कर्म कर कर्मणि कर्म क्रियते इति व्यापार तस्मिन् कर्मणि अकर्म कर्मा यश्येद अकर्मण वस्तु कर्तीतंत्र एव वस्तुअाप्य सर्व एव क्रियाकारक दिव्य क्रियाक्यव्यवहार एव कर्म य पशे पश्यति जो कुछ किया जाए उस चेष्टा मात्र का नाम कर्म है उस कर्म में जो अकर्म देखता है अर्थात कर्म का अभाव देखता है तथा अकर्म में शरीरादि की चेष्टा के अभाव में जो कर्म देखता है अर्थात कर्म का करना और न करना दोनों ही कर्ता के अधीन हैं तथा आत्मतत्व की प्राप्ति से पूर्व अज्ञानावस्था में ही सब क्रियाकारक आदि व्यवहार है इसलिए कर्म का त्याग भी कर्म ही है इस प्रकार जो अकर्म में कर्म देखता है बुद्धिमान मनुष्येशु सयुक्तों योगी कृष्ण कर्म के समस्त कर्मकृत स इति स्तुयते कर्मा कर्मलोह इतरेतर दर्शी, वह मनुष्यों में बुद्धिमान है वह योगी है और वह समस्त कर्मों को करने वाला है इस प्रकार कर्म में अकर्म और अकर्म में कर्म देखने वाले की स्तुति की जाती है ननु किम इदम विरुद्धम उच्यते कर्मणि अकर्म यह इति अकर्मणि च कर्मती न ही कर्म अकर्म सकर्म व कर्म त्र विरुद्ध कथम पश्येदृष्टा पूर्वपक्ष जो कर्म में अकर्म देखता है और अकर्म में कर्म देखता है यह विरुद्ध बात किस भाव से कही जा रही है क्योंकि कर्म तो अकर्म नहीं हो सकता और अकर्म कर्म नहीं हो सकता तब देखने वाला विरुद्ध कैसे देखे ननु अकर्म एव परमार्थतः सत पर सत्कर्मवते मूढ़दृष्टे लोकस्य तथा कर्म एव हैकर्मव यथाभूत यभूतर्शनाथ आह कर्मणि अकर्म य पशेद इत्यादि अतो न विरुद्धम बुद्धिमत्वादपत् बोधभव्यम च यथाभूत दर्शनम उच्यते उत्तर पक्ष वास्तव में जो अकर्म है वही मूढ़मती लोगों को कर्म के सदृश भास रहा है और उसी तरह कर्म अकर्म के सदृश भास रहा है उसमें यथार्थ तत्व देखने के लिए भगवान ने कर्मणि अकर्म यह पश्चिद इत्यादि वाक्य कहे हैं इसलिए उनका कहना विरुद्ध नहीं है क्योंकि बुद्धिमान आदि विशेषण भी तभी संभव हो सकते हैं इसके सिवा यथास ज्ञान को ही जानने योग्य कहा जा सकता है मिथ्या ज्ञान को नहीं न च विपरीत ज्ञानाद अशुभाद मोक्षणम सत यज्ञातवा मोक्ष से शुभाद इतिम तथा जिसको जानकर अशुभ से मुक्त हो जाएगा यह भी कहा है सो विपरीत ज्ञान द्वारा जन्म मरण रूप अशुभ से मुक्ति नहीं हो सकती तस्मा कर्मा कर्मणि कर्मी विपर्येण गृहते ग्रहण निवृत्थ भगवतो वचनम् कर्मणि अकर्म य इत्यादि सूत्रांग प्राणियों ने जो कर्म और अकर्म को विपरीत रूप से समझ रखा है उस विपरीत ज्ञान को हटाने के लिए ही भगवान के कर्मण्य कर्म य इत्यादि वचन है न कर्माधिककरण अकर्म अस्ति कुंडे वदराणी इव न अभी अकर्माधिकारण कर्म अस्थि कर्माभाववाद अकर्मण यहाँ कुंडे में बेरों की तरह कर्म का आधार अकर्म नहीं है और उसी तरह अकर्म का आधार कर्म भी नहीं है क्योंकि कर्म के अभाव का नाम अकर्म है अतो विपरीत एव कर्मा कर्मणी लौकिक यथा मृगतृष्णिकायां उदकम वा रजतम् इसलिए यही सिद्ध हुआ कि मृगतृष्णा में जल की भांति एवं सीप में चांदी की तरह लोगों ने कर्म और अकर्म को विपरीत मान रखा है ननु कर्म कर्म एवं सर्वेशा न क्वचि व्यविचरती पूर्व कर्म को सब कर्म ही मानते हैं इसमें कभी फेरफार नहीं होता तद ना। नौस्थस्य नाविगछत्याम तटस्थेश अगतिषु नगेशु प्रतिकूल गतिदर्शनाद दूरेशु चुषा असन्निकृष्टेशु गसु ग्य भावदर्शनाद उत्तरपक्ष यह बात नहीं क्योंकि नाव चलते समय नौका में बैठे हुए पुरुष को तट के अचल वृक्षों में प्रतिकूल गति दिखती है अर्थात वे वृक्ष उल्टे चलते हुए दिखते हैं और जो नक्षत्रादि पदार्थ नेत्रों के पास नहीं होते बहुत दूर होते हैं उन चलते हुए पदार्थों में भी गति का अभाव दिख पड़ता है अर्थात वे अचल दिखते हैं एवं इह अपि अकर्मणी अहम करोमी कर्मदर्शनम कर्मणि च अकर्म दर्शनम विपरीत दर्शनम ये न तराकरणार्थम उच्यते कर्मणि अकर्म यह पसीद इत्यादि इसी तरह यहाँ भी अकर्म में क्रिया रहित आत्मा में मैं करता हूँ यह कर्म का देखना और त्यागरूप कर्म में मैं कुछ नहीं करता इस अकर्म का देखना ऐसे विपरीत देखना होता है अतः उसका निराकरण करने के लिए कर्मणि अकर्म य पशेद इत्या वचन भगवान कहते हैं तद, तद प्रतिवनमी असत्कृत अत्य विपरीतर्शन भावित लोकः लोक अपि असत्त तत्व विस्मृत मिथ्या प्रसंगम अवतार्वता इति पुनः पुनः उत्तर आह भगवान्यच आलक्ष वस्तुनः यद्यपि यह विषय अनेक बार शंका समाधानों द्वारा सिद्ध किया जा चुका है तो भी अत्यंत विपरीत ज्ञान की भावना से अत्यंत मोहित हुए लोग अनेक बार सुने हुए तत्व को भी भूलकर मिथ्या प्रसंग ला कर शंका करने लग जाते हैं इसलिए तथा आत्म आत्मतत्व को दुर्विज्ञ समझकर भगवान पुनः पुनः उत्तर देते हैं अव्यक्तोयम अचिंत्योयम न जायते मृत्य इत्यादि न आत्मनि कर्मा श्रुति स्मृति न्याय प्रसिद्ध उक्तों वक्षमाण च श्रुति स्मृति और न्याय सिद्ध जो आत्मा में कर्मों का अभाव है वह अव्यक्तों अचिन्त न जाएते मृत्य इत्यादि श्लोकों से कहा जा चुका और आगे भी कहा जाएगा तस्मिन् आत्मनि कर्मभावे अकर्मणि कर्म विपरीत दर्शनम अत्यंत निरूढ़ उस क्रिया रहित आत्मा में अर्थात अकर्म में कर्म का देखना रूप जो विपरीत दर्शन है यह लोगों में अत्यंत स्वाभाविक साहो गया है यतः किम कर्म किम कर्मेती कवयोप्यत्र मोहिता क्योंकि कर्म क्या है और अकर्म क्या है इस विषय में बुद्धिमान भी मोहित हैं देहाद्याश्रयम कर्म आत्मनि अहम् कर्ता मम ममेत कर्म मया मैं अश्फल भोक्तव्यमित अर्था देह इंद्रियादि से होने वाले कर्मों का आत्मा में अध्याप करके मैं करता हूँ मेरा यह कर्म है मुझे इसका फल भोगना है इस प्रकार लोग मानते हैं तथा अहम् तुष्टि भवामि ये अहम् निरायाश अकर्मा सुखी श्याम इति कार्य कर व्यापारों व्यापारोपरम तत्त सुखी तम आत्मनि अध्यारूप्य न कौं किंजित तूषणी सुखम इति अभिमन्य लोकः तथा मैं चुप होकर बैठता हूँ जिससे कि परिश्रम रहित और कर्म रहित होकर सुखी हो जाऊँ इस प्रकार देह इंद्रियों के व्यापार की उपरामता का और उससे होने वाले सुखीपन का आत्मा में अध्यारोप करके मैं कुछ भी नहीं करता हूँ चुपचाप सुख से बैठा हूँ इस प्रकार लोग मानते हैं तत्र इदम लोकस्य विपरीत दर्शनापणनाय आह भगवान कर्मणि अकर्म य पसेत इत्यादि लोगों के इस विपरीत ज्ञान को हटाने के लिए कर्मणि अकर्म यह पशेद इत्यादि वचन भगवान ने कहे हैं अच्छा कर्म कर्म एवं सत्कार्यश्रय कर्मरिते अविक्रिय आत्मनि सर्वै अध्यम यत पंडित अभी अहम करो मनते यहाँ देहा आदि के आश्रय से होने वाला कर्म यद्यपि क्रिया रूप है तो भी उसका लोगों ने कर्मरहित अविक्रिय आत्मा में अध्यारूप कर रखा है क्योंकि शास्त्रज्ञ विद्वान भी मैं करता हूँ ऐसा मान बैठता है